महाभारत शांतिपर्व त्यधिक्शतमोध्याय शरीर इंद्रि और मन बुद्धि अतिरिक्त आत्मा के नित्य सत्ता का प्रतिपादन मनवाचन यदिंद्रियसुपहृत पुरास्ताुणा संस्मरते चिराज तेन्द्रियहतेसु सूप, पश्चात सबुद्धि पर मनुज कहते हैं बृहस्पति बुद्धि के साथ तदरूप हुआ जो जीव नामक चेतन तत्व है वह इंद्रियों द्वारा दीर्घ काल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांतर में स्मरण करता है यद्यपि उस समय उन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है उनका संबंध विच्छेद हो गया है तो भी वे बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित है इसलिए उनका स्मरण होता है इससे बुद्धि के अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतन की सत्ता सत्तास्तः सिद्ध हो जाती है तथा संचरते यथइन्द्रिया कृष्णमतुल्वां तस्मास परम शरीर वह एक समय अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों के जो इस जन्म में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं रूप से उपेक्षा नहीं करता, करता उन्हें प्रकाशित ही है, है, तथा परस्पर न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता अतः सबको जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है रज सप्त तृतीय गुणान तथे इंद्रियाणते शरीर हु बुद्ध के जो स्थान जागृत आदि अवस्थाएं हैं वे सभी सत्व रज और तम इन तीन गुणों से विभक्त हैं इन अवस्थाओं से संबंधित जो सुख दुख आदि गुण हैं वे परस्पर विलक्षण हैं उन सबको वह आत्मा बुद्ध के संबंध से अनुभव करता है इंद्रियों में भी उस जीवात्मा का आवेश उसी प्रकार होता है जैसे काठ में लगी हुई आग में वायु का अर्थात वायु जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर अग्नि को उद्दीप्त कर देती है उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है न चक्षुषा पश्यतिपम आत्मनो न पश्यत स्पर्शनम इंद्रियंद्रियम न श्रोत्रिंगम श्रवणे दर्शनम तथा कृतम पश्यति मनुष्य नेत्रों द्वारा आत्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता त्वचा नामक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि वह इंद्रियों के भी इंद्रिय अर्थात उनका प्रकाशक है उस आत्मा के स्वरूप का श्रवणेन्द्र के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता क्योंकि वह शब्दात् शब्द रहित है ज्ञान विषयक विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है तब उसके साधनों का बाद हो जाता है स्रोत्रदी ने न पश्यती स्वत्म महात्म सर्वज्ञ सर्वधरती चर्वस्थानी पश्यती पश्यति आदि इंद्रियाँ स्वयं अपने द्वारा आपको नहीं जान सकती आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है सर्वज्ञ होने के कारण ही वह उन सबको जानता है यथा यथावत पाशं पृषम चंद्रमसो यथा न न दृष्टपूर्व मनुजैर्न चन्नास्तिवताभूते भूतात्मसो अदृष्टपूर्वचुर्भ्या न चासो चाशो नास्तावता जैसे मनुष्यों द्वारा हिमालय पर्वत का दूसरा पार्श्व तथा तो चंद्रमा का भाग देखा हुआ नहीं है तो भी इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पार्श्व और पृष्ठभाग का अस्तित्व ही नहीं है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के भीतर रहने वाला उनका अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी नेत्रों द्वारा नहीं देखा गया है अतः उतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं पश्यनपी यथाल्म जगत सोमे न विंदती एवमस्ती न चोत्पन्नम न चन्न पराजण जैसे चंद्रमा में जो कलंक है वह जगत का अर्थात तदगत पृथ्वी का ही चिन्ह है परंतु उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि वह जगत का अर्थात पृथ्वी का चिन्ह है इसी प्रकार सबको मैं हूँ इस रूप में आत्मा का ज्ञान है परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है इस कारण मनुष्य उसके प्राण आश्रित नहीं है रूपवत उदयस्थुआ धिया पश्य सविगति तथा बुद्धि प्रदीपेदिता यम पदार्थ अपने उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने के बाद रूप ही रहते हैं इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय करते हैं तथा तो सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा विद्वान पुरुष बुद्ध से जिस प्रकार न दिखाई देने वाली सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं उसी प्रकार विवेक की मनुष्य बुद्ध रूप दीपक के द्वारा इंद्रियातीत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती दृश्य प्रपंच को उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं न ही खलवुपाए न कसिदर्थो भी सिद्ध्यती यथाम बधनती जल जीवि मृग मृगा ग्रहणम पक्षिणाम पक्ष, पक्ष भी यथाम च गजान आम चजा गृह उचित उपाय के बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है जैसे जल में रहने वाले प्राणियों से जीविका चलाने वाले सूत के जाल बनाकर उनके द्वारा मछलियों को बांध लेते हैं जैसे मृगों के द्वारा मृगों को पक्षियों द्वारा पक्षियों को और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जाता है उसी प्रकार गेय वस्तु का ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है अहिरेवा हे पादान पश्यती नुतम तूर्ति मृत्ये ज्ञाने न पश्यति हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरों में शरीरस्थ गेय स्वरूप आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही जान सकता है नो सहन्ते तथा वे तुम इंद्रियंद्रियाण्यपि तथे पराबुद्धि परम बोध्यम न पश्यति जैसे इंद्रियां भी इंद्रियों द्वारा किसी गेय को नहीं जान सकती उसी प्रकार यहाँ पराबुद्धि भी उस परम बोध तत्व को स्वयं नहीं देख पाती है किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है यथा तथा जैसे चंद्रमा अमावस्या को प्रकाशहीन हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता उसी प्रकार शरीरधारी आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए अर्थात आत्मा अदृश्य होने पर भी उसका अभाव नहीं है ऐसा समझना चाहिए प्रकाशते जैसे चंद्रमा अमावस्या को अपने प्रकाश स्थान से वियुक्त हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार देहधारी आत्मा शरीर से वियुक्त होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है यथा यथाशांतरम प्राप्य चंद्रमा भ्रजते पुनः तद्वलिंगातर प्राप्य शरीरे भ्रजते पुनः फिर वही चंद्रमा जैसे अन्यत्र आकाश में स्थान पाकर पुनः प्रकाशित होने लगता है उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है जन्म तू जन्म वृद्धि वृद्धि और क्षय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वह चंद्रमंडल में प्रतीत होने वाली वृत्ति चंद्रमा की नहीं है उसी प्रकार शरीर का ही जन्म आदि होता है उस शरीरधारी आत्मा का नहीं उत्पत्ति वृद्धि वयस्याम यथा सहित गृह्यते चंद्र एवंश्याम तथा भवति मूर्तिमान जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है वह बढ़ता है और किशोर यौवन आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंच जाता है तो भी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है तथा अमावस्या के बाद जब चंद्रमा पुनः मूर्तिमान होकर प्रकट होता है तो यही माना जाता है कि यह वही चंद्रमा है उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी वह देधारी आत्मा वही है ऐसा समझना चाहिए नो तमह, जैसे अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखाई देता है उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिख पड़ता है ऐसा समझो यथा चंद्रार्थ संयुक्त समस्त उपलब्ध ते तद शरीर संयुक्त शरीर तेन जैसे सूर्य ग्रहण काल में चंद्रमा सूर्य से संयुक्त होने पर सूर्य में छाया रूपी राहु का दर्शन होता है उसी प्रकार शरीर से संयुक्त होने पर शरीरधारी आत्मा की उपलब्धि होती है यथा चंद्रार्क निर्मुक्त राहु नोपलभ्य तरीर निर्मुक्त शरीर नोपलभ्य ते जैसे चंद्रमा सूर्य से अलग होने पर सूर्य में राहु की उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार शरीर से विलग होने पर शरीरधारी आत्मा का दर्शन नहीं होता य चंद्रोह नक्षत्रेज्य गशीरमुक्त फल युज्य कर्मण जैसे अमावस्या का अतिक्रमण करने पर चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होता है उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर का त्याग करने पर कर्मों के फल फलस्वरूप दूसरे शरीर से युक्त होता है महाभारते शांति मोक्ष धर्म बड़ी मनो बृहस्पति संवाद अधिक द्विशत तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनो और बृहस्पति का संवाद रूप 203वां अध्याय पूरा हुआ